च सोपकरणम स्वात्मना असहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम लोक में ये देखने को मिलता है पुरंच जो नगर होता है शहर गांव कुछ भी हो अपने उपकरणों के सहित संसाधनों के सहित स्वात्मना असहत स्वतंत्र स्वाम्य अर्थम दृष्टम जो नगर का अवयव नहीं है नगर से अलग है स्वया पुरा, पुरात बना असलत है नगर का अवयव क्या है मकान है रोड है लाइटें हैं ये सब शहर का अवयव है बगीचा है स्टेडियम है खेलने का ये सब नगर के अवयव में आ गया बाजार बना हुआ है है कि नहीं अब जो अवयव नहीं है उससे अलग है ऐसे कौन है नगर के में रहने वाले पूर्ववासी लोग इसे कभी वो इस नगर में होते है कभी चले जाते कोई दूसरे नगर में इस नगर का अवैध होते है तो कैसे जाएगा मकान भी उड़ के जाएगा ऐसा होता नहीं इसलिए वह असहत कौन हुआ पूर्व का जो स्वामी यह हमें स्वामी से मुख्य लेन देन है नगर वासियों से नहीं इसे कहते हैं जो असहत है स्वतंत्र है और स्वामी है उसके लिए ही नगर हुआ करता है स्वाम्यर्थम पूरा चौपकरणम दृष्टम था इना सामान्य अनेक उपकरण शरीरम ठीक उसी प्रकार के नगर की साध्य साजिशों के, सशरी, के समान है यहां भी अनेक उपकरण बना हुआ है उपकरण संसाधन यहां भी सारे प्रकार की इच्छा प्रकार की प्रणालियां बनी हुई है इस वहाँ भी बना रहता है बिजली विभाग है बिजली का वितरण को देख रहा है और जो है वहाँ भी सीवेज सिस्टम होता है जल खल विभाग होती है वो अपना वो सा देखता है इस तरह यहाँ पर भी सारी व्यवस्था बना हुआ है तथा तो सारी देवता लोग हैं है? सब देख रहे हैं अनंत कीटाणु कर्मचारी बने काम कर रहे हैं लगे हुए हैं इसे कहते हैं कि उसके सामान्य तथा एकदम अभी पूरा सामान्य आज अनेक ये शरीर किसके लिए शरीर का अवय नहीं है जो शरीर है। ऐसे जो शरीर से अलग, जो शरीर से अलग भिन्न दूसरा वस्तु और कैसा है वो स्वाम्यतम राजा के स्थानापन राजस्थान का विषय राजस्थानी मिठाई दुकान नहीं राजस्थानी पंडित ऐसा नहीं ले राजा के स्थानापन जैसे वहां नगर में राजा होता है वैसे शरीर में राजा कौन है आप है जीवात्मा स्वामी है उस स्वामी के लिए ही भवितु ये शरीर जो है जो शरीर से में है। शरीर जो अवयव नहीं है ऐसा जो राजा के समान स्वतंत्र और स्वामी है उसके लिए शरीर हुआ करता है तम शरीराख्यम पुरम वो शरीर नाम का जो नगर है एकाशत ग्यारह द्वार वाला है अस्य एकादश द्वारा सप्तषण स्पष्ट भाषण कर देखो ये नगर कैसा है यहाँ भी ग्यारह द्वार है वहाँ कई चार होता है कई छह कई आठ जैसे इतना बड़ा नगर है उसके पर निर्भर है पहले जमाने में होता है दिल्ली गेट अजमेरी गेट ये गेट वो गेट दुनिया और बनते थे बड़े जितना बड़ा शहर है उतरे हर दिशा में द्वार होता था बाकी पूरी वो बंद किला बंद किले में द्वार हुआ करते थे अब जिस शहर की ओर जा रहा है जो द्वार जा के लिए खुल रहा है उस द्वार को उसी नाम से कह देते थे अजमेरी के, कश्मीरी गेटमे की ओर जा रहा है राजस्थान अजमेरी तो गेट रख दिया नाम कश्मीर की ओर जा रहा है तो कश्मीरी गेट नाम रख दिया इधर से यहाँ पर भी है ग्यारह गेट है यहाँ इस नगर का बोल दिया कौन से ग्यारह है वो सात तो खोपड़ा में है ये दो दो चार अरे नहीं दो और सात दो कान दो आंक दो नाक और ओ इसके अलावा सप्त यानी यानी नाभ्यास अर्वांचलित्रीणी ना नाभि ना सहित नीचे में तीन है नाभी सहित नीचे में तीन मतलब क्या हुआ नाभि एक और बाकी दो मलमूत्र का सात तीन दस कौन है वाले तई ही इनको कुल करके एकाशत एक बार पर किसका है कस्य जन्मादि विक्रिया रहित आत्मनो राजस्थानीय पर धर्म विलक्षण से कस्य किसका है ये अज का है कौन है जन्मा जी विक्रिया से रहित रही उसका है। उसका ये नगर शरीर है ग्यारह वाला ग्यारह द्वार वाला आत्मा है वो राजा के स्थान स्थानापन्न वस्तु है जिस नगर में राजा होता है वैसे ही शरीर में आत्मा है पूरा धर्म विलक्षण जिन्हें इसलिए अविश्वास कर दिया धर्म से पुर का धर्म क्या है मरना जीना जन्म लिया है है है मर जाएगा पुर के धर्म क्या क्या अस्ति ये ये नहीं है क्या है? शरीर का धर्म है और उसका विपरीत जो शरीर का धर्म नहीं है वो क्या है वो अजय इसे पूरा धर्म शरीर का जो धर्म है उसका विपरीत है वो पूरा धर्म विलक्षण अवक्र चेत मंत्रस्थ शब्द है उसके अतर अवक्रम अकुटिन आदित्य प्रकाशवत नित्य अवक्र का मतलब क्या अकुटिन अकुटिल से तात्पर्य बता रहे हैं का कुटिल का तात्पर्य है कि आदित्य प्रकाश के समान नित्य नित्यमेव निमे अवस्थित एक कवलव एक रूप है एक विज्ञान अता का विज्ञान अवक्र चेतसा है ना उसका अवक्र का अर्थ कर दिया एकरूपता। आदित्य के समान नित्य अवस्थित एकरूपता का नाम अवक्र चेता मे विज्ञान ऐसा एक रूप विज्ञान वाला अस्य इति अस्यचेता ऐसा है जो वस्तु उस वस्तु का नाम तस्य इति बन जाता है अवक्रम चेतो ये ग्रह हो गया अवक्रम चेतो अस्य इति अति अवक्रचे अवक्रचेत कौन है वो राजस्थानी से ब्राह्मण तो राजा के सदृश है जो इस नगर के अंदर ऐसा जो आत्मा जो ब्रह्म उसको यहाँ पर कहा गया है अवकृत उसका यह शरीर इसे ष्टी यस चीदमपुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामी नुष्ठाया मैंने ध्यान तम अनुष्ठाया मंत्र में है उसके लिए यदमपुरम जिसका यह नगर है उस परमेश्वर को परमेश्वर को पुरस्वामी न के स्वामी को अनुष्ठान उसको अनुष्ठान करने का मतलब क्या होगा कोई क्रिया की योग्य तो है नहीं वस्तु है ना इसे अनुष्ठान करना पड़ता है प्रकरण अनुसार ध्यान ही हो सकता है, है क्योंकि वह क्रिया के द्वारा विकार या उत्पाद्य संस्कार आप्य न होने के कारण से हमें उसका ध्यान ही कर सकते हैं कुछ किया और नहीं जा सकता ध्यान में से अनुष्ठान सम्यक विज्ञानपूर्वक और ध्यान करना ही वास्तव में उसका अनुष्ठान उसके अलावा और कुछ नहीं और वह भी कैसे सम्यक विज्ञानपूर्वक का सम्यक विज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वही उसका अनुष्ठान है तम सर्वेक्षण सन भाष्यकार जोड़ देते हैं लेकिन उसका ध्यान कौन कर सकता है हर कोई ध्यान भी थोड़ी कर सकता है तो परमा, आत्मा परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म का ध्यान कहते कि भाई वो उसको वही ध्यान कर सकता है जो इस प्रकार से होते हुए रहते हुए अपना सर्वे सकल ऐसा से रहित हुआ होते हुए सन समम सर्वभूत स्तम न सोचती ऐसा होते हुए सकल भूतों में स्थित उस आत्मा को समुदृष्टि से ध्यान करके न सोचती वह शोक नहीं करता सर्वभूत स्तम आत्मानम समम ध्यान ऐसा न सोचती त विज्ञान आज अभय है ऐसा ध्यान करके यदि आप इस ब्रह्म का अनुभव कर लिया तो क्या होगा आप मुक्त हो जाओ अवय प्राप्ति होगी शोकावसरा भावात, अवसर अभावो तो भय शोक का अवसर ही नहीं रह जाता है अब भय की भी से संकल्प हो जाएगा? यही वा काम करो बंदनेर, बंदनेर हो यही काम बंधन बंधन मुक्त इस शरीर में जिंदा रहते हुए आप जीवन मुक्त हो जाओगे जीते हुए ही आप मुक्त हो जाएंगे यही व शरीर, शरीर शरीर के अंदर रहते हुए ही काम मरने के बाद फिर का मिलेगा जीते जी मुक्त हो ही गया मरने के बाद दोबारा जन्म थोड़ा मिलना है इसे इस मरने के बाद भी गारंटी दे रहे हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होगा और शरीरों को ग्रहण नहीं करेगा इसलिए मंत्र में ज्ञान के बाद तो अगले जन्म तो होगा नहीं प्रारंभिक तो अगले जन्म हो जाता है नहीं हाँ। नहीं ऐसा नहीं अप्रोक्षानुभूति के बाद भी हो सकती है ना यदि प्राणक्रम बन जाए तो जीवन मुक्त आप हुए हैं अप्रोक्षानुभूति हुई तभी जीवन मुक्त बना जाएगा लेकिन जीवन मुक्त होते वक्त मतलब तो अप्रोक्षानुभूति से पूर्व में यदि प्रारक्रम बन जाए वो तो अप्रोक्षानुभूति काट नहीं सकता वैसे पूर्व यदि आपका ऐसा कोई संकल्प वासना वजह से बन जाए ये होता है कई लोग हैं अच्छे साधक है चिंतन चिंतक के है वेदांत के सब कुछ है लेकिन कभी कभी ऐसे भयंकर जबरदस्त रहता है कहते क्या ये चिंदगी है हमारी बेकार ऐसा आ जाता है तीव्र आता है जबकि हमने दो तीन महात्मा से अच्छे महात्मा सुना वो कहते थे क्या ब्राह्मणों का सन्यासी होते तो अच्छा अंदर वो है, है भाष्कर पार पर कहते ब्राह्मण को सन्यासी नहीं अब क्या करें क्षत्रिय होते ज्ञान काल सन्यास ले चुके अब अंदर ही अंदर उनको पिंच करता है वाले कर रहे हो, अब मान लो उनकी वेदांत अभ्यास किसी जन्म पुण्य की वजह से जो वेदांत अभ्यास चल भी रहा हो और इस जन्म में अप्रोक्षानुभूति कर भी ले रहे हो किसी क्षण हो भी जाए अप्रोक्षानुभूति पहले ये जो संकल्प है ब्राह्मण संन्यास का वही धारण कर लेगा तो अगला जन्म उनका होगा ब्राह्मण करने नहीं वो नहीं, मिटता। जो कर गया नहीं मिटेगा जब कर्म रूप धारण नहीं किया वो मिट बार बार एक आज संचित और क्रियामाण जब प्राग कर्म रूप धारण नहीं किया है अप्रोक्षा अनुभूत अगले चन्मो के लिए प्राग कर्म का भी प्रारूप अभी नहीं बना है जो वो नष्ट हो जाता कोई व्यक्ति मरते अंतिम मिनट में तो तो उसे पहले ही बन चुका है पे ना इसलिए तो आता है ना गर्भ में फिर क्यों आमदेव कहूँगा फिर भी कोई मतलब उस समय कुछ खतरा समयित तो कुछ तो हुआ नाबू जी कुछ कुछ कमी है ना अब उसको तो जड़ भर में वो पूरा मतलब का ऐसा नहीं ऐसा नहीं अबानुपति का पश्चात अब ये क्या है बताओ ये क्या है नहीं हुई इनको ऐसे वैदिक कितने दृष्टांत हैं वेदों में मगर ये ये बिल्कुल मतलब एक दूसरा इसीलिए तब भी आप जहां भी, भी होगा समन्वय तो ऐसे वेदांत कहीं भी हो तत्व तो समन्वय वाक्य जैसा भी होगा वो जो सिद्धांत कम तोड़ नहीं सकते सिद्धांत ये नहीं कह सकता है कि जो प्राणक्रम का प्रारूप बन चुका है वो अप्रोक्षार नष्ट हो जाएगा ये सिद्धांत कभी नहीं होगा जैसा भी वाक्य सिद्धांत पक्का यही है के अपरो में जिसका प्रारब्ध कर्म रूप अभी बना नहीं है वो तो, तो, तो उसी के बाद तो नहीं हो कोई ऐसा अनुभूति तो हो ही नहीं उनको ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं कोई जरूरी कोई जरूरी नहीं फिर सारे दुष्काल जटभत वगैरह सब सतनाश हो जाएगा पुराणों की कथा में भी आया हुआ है यहाँ की भीज्ञोल क्या था यम राज्य क्या थे इसलिए मानेंगे कि आप इसका मतलब इनको यमराज जी को पूर्व जन्म अनुभूति हुई नहीं अप्रोक्षानुभूति पर बच गया था तभी यम मिला यम मिलने के बाद अनुभूति हुई ये मानेंगे क्या प्रमाण है साफ और स्वयं उनके अपने वचनों से मैं जानते हुए सब कर चुका था इसलिए मेरे को ऐसा बनना पड़ रहा है यम पर बैठा बोला था कि नहीं बोला था श्रुति विरोध हो जाएगा ऐसे सिद्धांत लेके चलेंगे इसलिए ये ऐसा नहीं है कि अप्रोक्षानुभूति होने ये तो है तो होता नहीं सिद्धांत नहीं है कि मरणोत्तर मरनोत, क्षण या मरण क्षण में ही प्राक्रम तय होता है ऐसा सिद्धांत नहीं है प्राक्रम कभी भी तय हो सकती है आपका और एक जन्म की हो सकती है कई जन्म की भी हो सकती है आप छोटे बच्चे उसी समय में या आप या ऐसा कोई दृढ़ संकल्प बन जाए और प्राक्रम बन गया अगले जन्म के बीच आपने बोध लिया जवानी में हो सकती है इससे अनेकों जन्मों का अनेकों स्तर पर जीवन भर में एक जन्म के अंदर आप अनेक जन्मों के लिए तैयारी कर सकते हैं बन जाएगी अनेक जन्म की जन्मक्रम इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप आपके अप्रोक्षति होने से पहले जितना जीवन हुआ था उस जीवन में कभी भी ऐसा कोई संकल्प हुआ नहीं जो अगले जन्म के प्राणक्रम बना नहीं हो ऐसी कोई गारंटी दे सकता कर्म का गाना कर्मोगति का जो जो कहानी है है, तीन जन्म के पर तो आया है। दिया हुआ हुआ हुई? उसे पहले वो हिरण प्रति जो प्रेम हुआ था वो प्रारक्रम बन चुका था अगले जन्म के लिए क्या था तीन जन्म के लिए बन गया बल्कि एक जन्म के लिए नहीं तीन जन्म का प्रारोक्षानुभूति हुई तो भी तीन जन्मों पड़ा मुक्ति के लिए जीवन मुक्त और मुक्ति में डिले होता है इस जन्म मुक्त है लेकिन और जितने बन चुका था उनके कारण से वो जितना जन्म होना इसलिए हम लोग बार बार बार बार एक क्यों चोर देते हैं संवेदांत का पहला CD में ही विवेक वैराग्य जोड़ा क्यों वैराग्य के विनाप आप जितना भी वेदान चिंतन करते रहेंगे आपके प्राक्रम बन रहा है साथ साथ ये मत सोचिए अगले जन्म के प्राक्रम बना ही नहीं है वेदांत सुन रहा हूँ तो प्राक्रम नहीं बनेगा हमारा ऐसा नहीं है दृढ़ वासना है दृढ़ संकल्प जो बनती है वो प्रारक्रम धारण कर लेती है भले वेदान सुन रहे हैं अब्रोशांतर आगे बढ़ रहे हैं आगे जाकर प्रशांत पृथ्वी हो भी जाए इन्हें पता नहीं इस बीच कितने जन्मों के लिए हमने ऑलरेडी तैयारी कर दिया है उतरे जन्म तक आप जीवन मुक्त होकर रहे हैं। इतना अंतर है भगवान पूरे मैं जीवन मुक्त हूँ ब्रह्म हूं और उसको अहमता महमता कर्तृत्व भक्तृत्व जन्म से ही नहीं रहेगा जड़ भर है ना तीनों जन्म तक उनको पूरा का पूरा कभी उनके कर्तृत्तृत्व तो नहीं आया बीच में नहीं हमारा जी को यहां पर कहीं कर्तृत्व भक्तृत्व नहीं तरह भयंकर काम कर रहे सबका मर्डर करते भोगते रहे तो कैसे रहेगा कर नहीं सकता बस विधेय मुक्ति में इनका देरी है उतनी पूरी होने तक विधेयुक्त नहीं इसलिए भागवत इसलिए भागवतपरायण ध्रुव की कहानी आता है बलि का कहानी आता है ये दोनों भी वेटिंग लिस्ट में है दोनों जीवन मुक्त है दोनों जीवन मुक्त है दोनों को भगवान विष्णु गारंटी दे दिया, तुम्हारे संकल्प से तुम निकले थे तपस्या अच्छा के लिए, अब मेरे दर्शन जीवनुक्त तो हो गए हो, हो। किन्तु तेरा प्राकरण बन चुका अगले जन्म का तुमको तो इंद्र पद पाना है बलि को कहा तुमको अगला इंद्र बनना है भाई तो हाँ होते रहेंगे अनंत है संसार चक्रीय ऐसा है इसे यही छेद अवेदी अथ इसलिए कहा कहा इसलिए कह रहे बार बार जन्म से ही इसे भाषा गीता में क्या कहते हैं वह व्यक्ति महान जो ब्रह्मचर से सन्यासी हो जाता है विकल्प दे रही है वनाध्वा गृह वरीभुतवा क्रम भी होता है विकल्प भी दिया लेकिन भाष्चर भाषकर क्या कहते वह महान है जो ब्रह्मचरी ही सब त्याग कर वक्त होकर के इस संसार से भोग से विरक्त होकर चला जाए उसको जल्दी मिलने की संभावना है अप्रोक्षार और जो घिस करके भोग विलास करके सारा रसा रसास्वादन करके आ रहा है उसकी वैराग कितनी होगी कितना वो अपरोक्षार ओर जा सकेगा गारंटी है उसका की जो सिद्धांत है उसके साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते पर अब्बली ने पूछा फिर महाराज तो मैं कहा स्वयं वहां बॉडीगार्ड बनूंगा तुम समाधि में रहो तुम्हारा तो भजन का कोई विग्रह नहीं करेगा नहीं ना कहा बाबत में कहानी वो अभी वहां समाधि में बैठा हुआ है ये इंद्र का पीरियड खत्म होने के बाद उसकी समाधि खुलेगी तो विष्णु भगवान कहेगा इंद्रपद संभाल होगा खत्म होगा तब विधेयक होगा लेकिन जब इंद्रपद प्राप्त कर रहेगा हो उसके बावजूद भी उस प्राप्त क्रमानुसार है ना किंच अहंकार भी होगा सब कुछ होगा उस प्रजापति बस जाएगा इंद्र विरोचन में छात्र कथाएं जैसे वह सारी घटना उसके साथ होगी वो प्राणक्रम के अंतर्गत है एक जीवन के जन्म जीवन जम रहा है इसलिए कोई गलत नहीं है पुनः शरण नगर ना कश आत्मा समझो आत्मा शरीर में रहता है और बाकी सब शरीर क्या है मुर्दे है क्या नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं जड़ है वो किंतरी सर्वे सर्व पुरवर्ती और सकल पुरो में रहने वाला सकल शरीरों में रहता है इस बात को खतम करने के लिए अगला मंत्र मंत्रालय कथा हंसुच्तर हंस हंस हिंसा गत्योह धातु है उसे ग्यर्थ लेंगे गच्छति गि हंस जितने भी गमनशील शरीर है गमनकर्ता होने से उसको हंस कर दिया गमनशील शरीरों में गमन कर्तृत्व रूपेण आत्मा भाषित होता है अतएव उस गमन करतृत्वाद उसका एक नाम है हंस उसी आत्मा को शुच् शब्द दूसरा नाम है शुच् शब्द यहां पर है ध्यूलोकर्त में ध्यूलोक जो आदित्यदि रूप से आदित्य रूप सीदती आदित्य रूप से चलने वाला चलने के कारण उसका नाम क्या हो गया सदस्य है ना सद को सी सीधादेश होता है सीधा जो आदेश हुआ वो गृतक लेकर कह रहे हैं आपने है। सुचौ मने दिवी दूलो के गचती आदित्य रूपेण यो असो जा रहा है सारे उपाधियों में वही चेतन सभी क्रिया का करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको घूमते फिरते पशु पक्षी सभी शरीरों में वह ही गमन करता बना हुआ है सूर्य जो चल रहा है इस सूर्य में जो गमन करता है वह गमन करता और कर्तृत्व तो है न सूर्य में भी वह है अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में वायु के रूप से आकाश अंतरिक्षों के बीच वाले जो आकाश में जो लोक हो गया बीच में अंतरिक्ष जो आकाश है इसमें वायु के रूप में जो नहीं वो एक छूट वसु वसुह बाद में अंतरिक्ष है ना वसु मैंने व्यापक वसा आच्छाद और वसा निवासे में से आच्छादन लेना ईशावा से में आया था व्यापक व्यापगतवा उसका एक नाम ब्रह्म का नाम वसु है अंतरिक्ष सत्य और क्या आकाश में अंतरिक्ष में चलने वाला होने से वह वायु रूप से भी चलने के कारण से उसको उस ब्रह्म का एक नाम हो गया अंतरिक्ष सत्य होता वेदिशतने तो एक साथ लेना पड़ेगा वेदी शेदी मुनि पृथ्वी में स्थित होने के कारण से वह होता है उस अग्नि का नाम होता है पृथ्वी में से अग्नि पृथ्वी पदार्थ जैसे लकड़ी वगैरह क्या है पार्थिव वस्तु है उसी में आग है है। अच्छा पृथ्वी जो वे बनाते हैं हम लोग यज्ञ मंडप के लिए वो भी क्या? पृथ्वी तो है यज्ञ मंडप अब उसमें हम उसके घटा कर देते मानो पृथ्वी गर्भ में तर से और ज्वालामुखी जो उगता है वो कहां है वह आग भी पृथ्वी का गर्भ में है पृथ्वी का गर्भ में आग भयंकर तो है तो इसलिए कहते वेदी उसमें अग्नि रूपेणा और ब्रह्म ही होता है होता से ऋत्विक नहीं लेना होता से यहां ऋत्विक विशेष का नाम नहीं है अग्नि का पर्यावाच्य होता हुए थे अश्विनिति होता अधिकरण अर्थ में हम त्रिन प्रत्यय करेंगे त्रिच नहीं करेंगे कर्त में त्रिन प्रत्यय होत्री और अतिथि वो ऐसा है अतिथि है वो कलश में स्थित सोम को अतिथि कहते हैं जिसके कलश में स्थित होने का कोई तिथि निश्चित काल समय नहीं है इसे उसका नाम अतिथि जिसकी तिथि तो कौन तिथि को आ रहे हैं आप मालूम नहीं हो उसका नाम अतिथि होता है अतिथि उसे कहते हैं जो पहले पहले खबर दिए बिना आ जाए पहले से आ रहे फिर तो तो करके आ रहे आप तिथि निश्चय हो गए ना आपका आगमन का, का। अतिथि नहीं करना चाहिए सबको करना चाहिए अतिथि सत्तर है अतिथि देवो भवा शास्त्र कहता है जब ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता है उस समय सबसे पहले गुरु क्या देते उसको सत्यम वजह धर्मम चरा मातृदेव बवा पित्रदेव आचार्य देव, पित्र देव, आचार देव अतिथि सेवा तो सभी के लिए विधित है मात्र जब परम से सन्यास है परिभराज घूम तो फिर रहा है कोई अतिथि होता नहीं वो तो खुद ही सबका अतिथि है उसे तो गरीब ही है कुछ भी नहीं है उसका अतिथि होगा अनिकेत है ना गीता में उसके लिए कहां से अतिथि होगा जिसके घर द्वारे जितने भी जो वाहन प्रशासन वाला भी घर द्वार नहीं तो उसको भी है जो सन्यासी कुटी चक्र वाला है उसको भी है जिसकी कुटिया है कुटिया में रह रहा है तो उसका कोई भी वहां आ, आ जावे बोल के आवे ना बोल के आवे जो खिलाना तुम्हारा काम है यथाशक्ति यथा संभव पानी पिलाओ कुछ करो चाय पिलाओ जो हो सके हंस हा अतिथि द्रोड़ सत्य द्रोण सत्य दुरोड़ा द्रोण्रो ध्रोण दुरो, कह दिया तब अतिथि का विशेषण हो जाएगा द्रोणसत द्रोण नामक कलश होता है द्रोण कलश से सोमरस टपकता है टपक ध्रुवा नामक कलश में भर जाता है एक बैलगाड़ी लकड़ी का बनाते छोटी सी बैलगाड़ी वो तो बैलगाड़ी वो रहता है जहां सवन मंडप सदो मंडप बोलते हैं उसको सवन करने वहां पर सोमरस लता को कूटकर रस निकाला जाता वहां से बैलगाड़ी से उसको लाया जाता है जहा हवन करना यज्ञ मंडप सदो मंडप से यज्ञ मंडप में आएगा वहां से लाने के छोटी सी बैलगाड़ी लकड़ी की बनाते छलौना टाइप सा होता है जिसमें द्रोण कलश बैठ जाए और तपक के तपक के तपक के से वहां से धागा लगवा हुआ छेद से टपकते रहता नीचे और टपक के टे सोम से इकट्ठा हो रहा है ना और सोम्र राजा का नाम अतिथि है क्योंकि वह द्रोण कलश से गिर गिर गिर इकट्ठा हुआ से द्रोण का द्रोण पाठ है एक पक्ष भास्कर बताएंगे दोनों पक्ष को दूसरा द्रोण माने ग्रह घर घर में आपके घर में अतिथि के रूप में ब्राह्मण जो आता है वही आत्मा है भगवान है ब्रह्म है ब्राह्मण जी किसी घर में अतिथि के रूप में आ जावे वह ब्राह्मण को साक्षात परमेश्वर समझिए ब्रह्म समझिए सेवा से करनी चाहिए अर्थ दोन, द्रोण दोनों ही पक्ष में अतिथि का विशेषण चाहे द्रोण कलश से टपका हुआ सोम रस लो चाहे आप ब्राह्मण लीजिए घर में आया हुआ ब्राह्मण नृषत और मनुष्यों में गमन करने वाला नृषत वही कहा जाता है मनुष्यों में जब गमन हो रहा है इस गमन कर्तृत्व कर ने विद्यमान जो इस मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान वह आत्मा ही का नाम दूसरा नृषत ये पर्याची हो जाए आत्मा का नाम है ये सब अलग अलग क्रिया का कर्तृत्व ना भोक्तृत्व आप जान अनुभव कर रहे हैं वास्तविक तो आत्मा में आरोपित भोक्तृत्व है कर चेतन के कारण से ही यह सब कुछ क्रिया का लाभ होना है और कहते हैं दशत के बाद वरसत देवताओं में गमनशील वर वरेश देवदासु जो गमन कर्तृत्व भाषण है वो आत्मा है रतसत कार दो है सत या यज्ञ इनमें जाने जाने से वह ऋत कहा जाता है ऋतम कार करते हैं सत अथवा यज्ञ सत्यम अथवा यज्ञोवा। तस्मिन् तस्मिन उससे जाने जाने वाला होने से भी उसका नाम ऋत सत व्योम सत्य और कहते आकाश में चलने से उसका नाम व्योम निशाचर होते हैं आकाश में चलने वाले भूत प्रेत वगैरह उनके भी चलने का पीछे क्या जल में जो जाए थी कि दिया अब जा मगरमच्छ हुए मछली हुए सारी चीज भी चलने फिरने इत्यादि जो कारण दिखाई दे रहा है वह कारण भी आपका ही है गोजा। गो जा लेंगे पृथ्वी पृथ्वी में जब पैदा हुआ करता है गेहूं चावल सब्जी वगैरह ये सब में भी ये जो चेतनता का भान हो रहा है आपको प्राण शक्ति का जब भान हो रहा है आपको वह प्राण शक्ति का कारण क्या है वह ब्रह्म ही है उस रूप से और ऋतजा ऋतजा यज्ञान रूप से उत्पन्न जो है वह ऋतजा है यज्ञ के ज्ञान विशेष है ना दस गिनती किया गया है यज्ञ में उपयोग करने योग्य अन्न माने जा रहे हैं जो उन यज्ञान जो गृह यवादी उन्हीं को जो है अलग से गिना दिया गोजा से हम को लेंगे जो यज्ञ अन्न नहीं है यज्ञ में अप्रयुक्त अन्नों को गोजा शब्द लिया जाएगा और यज्ञानों को पृथ्वजा शब्द लिया जाएगा अद्रिजा अद्रिजा और पहाड़ों में जो उत्पन्न होता है नदी आदि रूप से जो नदी आदि रूप से जो प्रकट होकर के पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक दौड़ते हैं वे भी सब के सब के दौड़ के पीछे कारण कौन है वह ब्रह्म ही है उस ब्रह्म के नाम अद्रिजा हुआ और वह सत्य स्वरूप भी है त्रिकाला बाध्य होने के कारण से वह ब्रह्म ऋत है सत्य है और बृहत सबका हर प्रकार के दृष्टिकोण से विचार कर देने देखने पर हर चीज के प्रति कारण वही होने के कारण से उसको हम क्या कहते हैं बृहत है व महान है इस तरह उसका नाम ब्रह्म है गच्छति हंस गमन कर्तव्य बोध्य होने से उसका नाम हंस है शुचिशक्त शुचौ दिव्य आदित्य आत्मा गच्छति गि में आदित्य रूप से जो चलता फिरता है इसलिए उसका नाम हो गया। वसु वास कराता है व्यापक होने के नाते सबको अपने में अध्यारोपण करा लेता है इसलिए उसका नाम वसु हो गया वायु आत्मना अंतरिक्षि अंतरिक्ष सत्य निवासी में ले सकते सबका निवास चित्रों का निवास स्थान पट है यह सभी चित्रों को अपने अध्यार्पण करने से सभी चित्रों व्याप्त होने से व्यापक अधिष्ठान पट जैसा होता है उसी प्रकार आप ले सकते हैं दोनों तरीके से जैसे जान के प्रयोग कर दिया भाषा का त्मना अंतरिक्षि अंतरिक्ष वायु रूप से अंतरिक्ष में बीच के आकाश में तो दौड़ फिर रहा है भी वात्मा ये उसका नाम अंतरिक्ष अग्नि क्यों ऋग्वेद मंत्र कहता है अग्निर्ता है, है वेद्यान पृथिव्याम सिद्धि वेदिशत वेद्या मन पृथ्वी वेदिशत ये परो अंत प्रया इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्र बनना सही था का है पांच तीन बीस इसका नंबर तो मालूम है पृथ्वी में गमन करता है इसलिए वेदी सत्य है टीका कारण को नीचे समझा रहे यज्ञ प्रसिद्धा वेदी यज्ञ में प्रसिद्ध क्या है वेदी पृथ्वी ही वेदी है परो अंत पर स्वभाव्या पर स्वभाव अंतह, वे पर अंत पर स्वभाव पृथ्वी स्वभाव सु की मतलब वेदी का हमेशा स्वभाव है और पृथ्वी स्वभाव वाला ही हुआ करता है जैसे पृथ्वी वेद शब्द वाच्य भवती इत इसे पृथ्वी क्या है वेद शब्द वाच्य उसके घर में सिद्ध होने से अग्नि ही होता है वेद शब्द अतिथि सोमहा सन द्रोणे कलश सीधति द्रोण सत्या अतिथि कौन है सोम का दूसरा नाम अतिथि है क्यों क्योंकि द्रोण द्रोणे दु, कलश द्रोण नामक जो कलश है उस कलश में सीधति तपक तपक करके भर जाता है इसलिए उसका नाम द्रोण शत्रुपी अतिथि वो ब्रह्म ही है वो सोम ही है अथवा दूसराग अत ब्रह्मणो ब्राह्मणो अतिथिपेण व्रोणेशु गृति द्रोण घर ने द्रोणसु गृहेशन रूपेण अतिथि रूपेण कौन आ रहा है ब्राह्मण जो आया है वह ब्राह्मण ही ब्रह्म है है नृषत् वर्ष वरेशु देश वर्षत् का यद्य। उसमें जो जो जो प्रतिष्ठित है है। है उसका नाम नाम ब्रह्म आत्मा व्योम में आदि उनका गमन मकर अब्जा जल में शंख शुक्ति मकर इत्यादि रूपेण जो पैदा होते हैं उस वजह से तुम रूपेण भी उस ब्रह्म का एक नाम पड़ गया अब जा। गोजा गवी पृथ्वीव्याम गौ में ऐसा नहीं करना हैं इसे कहते गवी पृथिव्याम रूपेण जायी थी गोजा ंग रूपेण जाए थे यज्ञ का अंग रूपेण्दी का अंग रूपेण जो पैदा हो जाता है उसको कहते हैं नद्यादि रूपेण जाती थीजा पर्वतों से नदियादि रूपेण जो पैदा हो रहा है और चल रहा है वो तो जो उत्पन्न और कर, चलन कर्तृत्व वह आत्मा ही दिखाई है सर्वात्मा स्वभाव एव वो, वो सर्वात्म होते हुए भी, भी वो कैसा है वो ये मत सोचो सगल उपादियों का संबंध होने से उपादियों का जन्म का का मरेगा जन्मेगा और उपाधि मिथ्या हुए तब संबंधियों से भी मिथ्या हो जाएगा ऐसे भ्रांति को दिमाग करने के लिए क्या कहते रतम बने आविथत स्वभाव अमिथ्या स्वभाव तथा भाव यदि तथा भाव जिसका नष्ट हो जाए उसका नाम विथथ विधत्य विगतम तथा नवि अविथत स्वभाव यह चीज ऐसा है एक कहना तथा भाव और ऐसा है यह निश्चय नहीं है जिसका अरे जिसको कोई स्वरूप है ही नहीं उसको क्या कहेंगे विभा भाव पिथथ्यम भी वैतथ्यम भी प्रतिवेदा, प्रतिपिता क्षेत्र प्रकरण मांडीकुपरिश के तीसरा का नाम है प्रकरण। जन मनता है नीतथा अवित अवित स्वभाव अव्यतथ स्वभाव समासथ्या स्वभाव वाला है अर्थात त्रिकाल बाध्य स्वभाव वाला क्या स्वभाव वाला है वो कैसा होता है कभी ना कभी बाधित हो जाता है त्रिकाल अबाध्य नहीं है त्रिकाल है बृहत महान सर्वकार लगता। तो प्रश्न है ये जो कठोर परिषद का मंत्र आपने बड़ा हंस वसुरंत्रि इस मंत्र का ब्राह्मण भाग में आप देखेंगे ना इस मंत्र पूरा मंत्र ही है लेकिन शुरू में जोड़ दिया असोवा आदित्य असौ व आदित्य हंसद इत्यादि मंत्र ब्राह्मण भाग में इसका मतलब सब नाम आदित्य का है अब तो आप उसको घटा रहे हो मंत्र में आकर के यहां ब्रह्म में तो गलत है आदित्य हंसदी की ब्राह्मण न आदित्यो मंत्र तो व्याख्या था पूर्व पन्ने का पंक्ति वहा तो आदित्य रूप से ही मंत्रार्थ का व्याख्या किया गया खत्म तथा विरुद्ध और उसके विरुद्ध यहां पर आकर ब्रह्म की व्याख्या कर दिया आपने तब आप सिद्धांत में जवाब देने दे के भाषण में अब यदापि आदित्य एवं यदि आप मान मे ले कि आदित्य कोई मंत्र भाग में कहा गया है तथापि ऐसी आत्मस्वरूपत्म आदित्य से फिर भी कोई आपत्ति नहीं है उस आदित्य का भी कौन है ब्रह्मी है ना अभी तब भी जो है समस्या हमारे सामने नहीं है हमारी वाक्य बिगड़ती नहीं क्योंकि अस् आदित्य आत्मस्वूपत्व अंगीकारा अंगीकृत जो है आत्मस्वरूपत्व आदित्यस्य है ना न आदित्यस्य आत्मस्वूपत्व अंगीकृत ब्रह्म को उस आदित्य के आत्मस्वरूप स्वीकार किया गया है ब्राह्मण व्याख्यान विरोध है इसलिए ब्राह्मण व्याख्यान में इस व्याख्यान के साथ में कोई विरोध नहीं है। सर्वव्यापी एक है वा आत्मा जगत क्योंकि मंत्र का तात्पर्य क्या है इतना है सर्वव्यापी है एक ही आत्मा है इस संपूर्ण जगत का आदित्य का भी आत्मा वही से आदित्य का पर्यावरक्ष कह दो या आदित्य की आत्मा का पर्यावरक्ष तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आदित्य संरक्षित कर देंगे उसकी आत्मा को ब्राह्मण भाव में न आत्मभेदा मंत्र आपने का तात्पर्य है वास्तविक आत्मभेद बिल्कुल नहीं है ये इस मंत्र का अर्थ है आत्मनिस्वरूपाधिकमे लिंगम उच्चता है आप गाते देखो आप तक तो जो कहा आगे जो कहने जा रहे इसके बीच में बहुत सुंदर जोड़ रहे हैं चिकित्सा की इत्यादि मनुष्य प्रश्न ये प्रश्न का मूल था रूपये तो नचिकेतर उत्पन्न की थी शंका साप निर्मूला वास्तव में निर्मूल सिद्ध हो गया इत्य तो दर्शितुम और इस बात को और भी सुंदर से दिखाने के लिए देव आत्मा से तुम साधे देश भिन्न आत्मा के सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं आत्म स्वरूपाधिकमे लिंग मुच्चित इत्यादि से सर्वे प्राण प्रकरण व्यापार आश्चेतार्थ कि ये प्राण और कर्ण की जितनी भी व्यापार ये सब चेतन के लिए हुआ करता है प्राण अपान आदियों से हो रहा है और इंद्रियों से जो हो रहा है यह सखल व्यापार किसके लिए है आप चेतन जो इसमें है आपके लिए है यथा रथाद जड़ों में होता हुआ व्यापार और के चरण सारथी का जो व्यापार है वह रथी के लिए हुआ करता है तदव तत्प्रयुक्ता तद भविध्य मरुंती जड़ चेष्टत्व रथ चेष्टावत देखो अनुमान कर दिया नहीं जड़ चेष्टत्वा जड़ की चेष्टा होने से रथ चेष्टा के सभा ऊर्धम प्राण मुन्नयत्यपान मध्ये मध्यवामन आसीन उपासते देवा उपास प्राणती कहां से ऊपर की ओर प्राण को फैलाता है ये स्थान तो होगा ऊर्ध्व कहां से ऊर्ध्व ग्रहण करना पड़ेगा हृदय देश हृदय से ऊपर की ओर प्राण को फैलाया जाता है अपान वही हृदय से नीचे की ओर फेंकता है मध्य में ऐसा करता हुआ कौन बैठा है हृदय कमल के भीतर जो बैठा है उसी का नाम वामन भगवान है, है? संभजनिय ध्येय वात ब्रह्म ही इस मध्य में इस शरीर के बीच में हृदय कमल के भीतर में बैठा हुआ उस संभजनीय आत्मा को ही जो आसीनम करते नहीं कि आसन आसीनम करते हैं हम लोग सीधा कहते बैठा हुआ नहीं वास्तव में तो आसीनम करते बैठा हुआ नहीं लेना है भाजपा कहेंगे इसलिए आश्रम कर बैठा हुआ नहीं लेने का वहां जो संभजनीय वामनम संभजनीय ये द्वितीय थे विश्व देव उपास थे उसी को सभी देव उपासना करते नहीं नहीं सारी इंद्रिया अपने अपने विषय की भेंट बलि पूजा प्रदान करता हुआ उसकी उपासना पूजा कर रहे हैं या देवा हमारे इंद्रिया करणायी सर्वे देवा विश्व सर्वे देवादया कहा से ऊर्द्वात प्राण प्राणवृत्ति वायु उन्नति ऊर्धव गायु को प्राणवृत्ति जो वायु विशेष है उसको ऊपर की ओर फैलाते हुए चलाता है तदा अपान प्रत्यक अध्यति क्षिपति यह वाक्य शेष यह करके ध्यान करना पड़ेगा जाके उपासना है ना तम वामनम लेना है आपको जो इस प्रकार से सगल क्रियाओं का निष्ठातापन के चेतन विद्यमान है उसी चेतन को यह मन उपास इंद्रिया उपासना करती है यह इति वाक्य शेषा है प्रत्यक मन आधो अस्य प्रत्यक मैंने अंतरतम नहीं लेना जैसा प्रत्येको अंतर्मुख करना प्रत्येक मुख्य अर्थ उसका विपरीत है प्रकरण अनुसार भीतर जाना अर्थ कर देते प्रत्यक तर्क कर देते वहां यहां गुर्ध कबर हो चुका तीतमीतम तो करेंगे और किसके विपरीत कहा तो प्रकरण अनुसार निर्णय होगा वहां इंद्रिया बहुमुख हो रही थी उसका विपरीत अंतर्मुखता का दूसरा प्रत्येक हो गया और यहाँ हवा ऊपर की ओर गयी हुई है प्राण उसकी विपरीत क्या होगा नीचे होगा प्रत्यक अर्थ नीचे हो जाता है शब्दार्थ में अंतर नहीं है लक्षार्थ में फर्क नहीं पड़ता है वित्पत्ति के जो निकला हुआ वाच्यार्थ में कोई अंतर नहीं है लक्ष्यार्थ में कहीं प्रत्यक अर्थ हो गया भीतर अंतर तम आत्मा के लिए और यहां लक्ष्य के अनुसार अपान वायु के लिए नीचे लक्षांत बनने जाता है उर्दू में आया तो मतलब उसका विपरीत है विपरीत क्या होगा मगर जहाँ नहीं आया एक बार बोल दिया उसको लेना है कभी भी कहीं पे भी आ रहा तो भी लेते नहीं आगे तो भी लेना ही है क्योंकि अन्य ने कह दिया ना परांग के साथ कह दिया ना एक बार कह दिया आओ प्रत्येगा नई ईश्वर में क्या है प्रांच खाणी वितरण स्वयं अतः जहां कहीं भी आत्मसंबंधी तो प्रकरण है पड़े। इसे वह क्यों कहा है कि हर बार श्रुति वही बार दोहराते तो पुनरुक्ति दोष भी हो जाएगा बहुत ज्यादा ग्रंथ भी बढ़ जाएगा मात्रा भी बढ़ जाएगी अनावश्यक एक जगह कह देते जहां विस्तार दिया अब उसको अन्यत्र जब भी लेंगे अनुवाद करके संक्षिप्त संकेत कर दिया जाता है यह इसलिए किए थे यह जो ऐसा है तम उसको मध्य हृदय पुंडरीक आसीनम आसीनम अभिव्यक्त प्रकाशम कर दिए प्रकाश बैठा हुआ तो है आसन पद्मासन में करने गया बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश रूप अभिव्यक्त है वो यानी कि अभिव्यक्त है सदा सदाभिव्यक्त उसका विज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप होता है सदा अभिव्यक्त है यदि वो अभिव्यक्त न हो तो अन्य कोई संसार दोस्तों अभिव्यक्त ही नहीं हो पाएगा तमें वो भान तुम अनुभाव वह अभिव्यक्त हो वस्तु अभिव्यक्त होता वह दिखाई दे इसलिए कहते हैं बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश नाम आसीनम है। वामनम वनु कहते हैं स्वरूपेणी विश्वे सर्वे देवा किन के ध्येय पूज्य हृदय सकल इंद्रियों के ही द्वारा चक्षुरादयोग ना देव चक्षरादि दे। प्राणा उपाहरण दो विषय राजा नृत्ति ज्ञान है इनको लेकर के जा रहे हैं उस आत्मा को अर्पण कर दे रहे भोग के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार से वैश्य जाति के लोग राजा को पहले जमाने में धीरे दे धन देते दे थे दो कारण से देते थे स्वच्छापूर्क ईमानदारी थी ना इनकम टैक्स चोरी नहीं आजकल तो सब चोरी चोर है क्या करें एक दूसरा टैक्स तीसरा टैक्स टैक्स चौथा नया नया टैक्स के नाम लेकर लेना है पहले ऐसे नहीं था इधर टैक्स की जरूरत ही नहीं थी जमाना वो था टैक्स देने की जरूरत ही नहीं कि लोग सोते वैश्विक वर्ग लोग ले जाकर राज्य को धन देते थे राज्य का संचालन करना है सड़कों पर जो बिजली के खंबे तो थे, तेल के खंबे होते तेल के तेल कहां जाएगी सैनिकों को कहा से तनखा देंगे वैश्य लोग स्वते ही पैसा देते थे इसे कोई टैक्स का नाम ही नहीं था कर की जरूरत ही नहीं देना नहीं चाहता और सरकार लेना भी चाहती उससे भी बचने की कोशिश कर रहा है बेईमानी कर रहा है और सरकार के साथ बेईमानी करेंगे उस साधु के साथ बेईमानी करने को तैयार हो गए जाग रहे आप लोग ठीक है एक सरकार से बेमानी करने के लिए और दूसरे साधु को पहले देगा दान का कर फिर उसको वापस लेगा ये बीमारी बेमानी ब्लैक को व्हाइट कर लिया उसने इसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना और कई लोग क्या करते हैं दस हजार रुपए दे देते पचास हजार दे दे। तो जो, या जो बैठा है तो वह और चालीस हजार का खाता दिखा रहे हैं क्या दिखाते नहीं पचास आपके इसमें तो खाते में तो पचास हजार चढ़ गया अब रसीद काट दिए आए तो पचास हजार दिखाना पड़ता है ना तब क्या करके चालीस हजार रोज भंडारा हो गया दिखाने करे? पर क्या करें फर्क क्या पड़ता रोज भंडारा हुआ और इतने महात्मा खा इतना खर्च हो गया इतना चावल आ गया इतना ये खर्च इतना सब्जी आ गया इतना वो आ गया वो आ गया भरना ही तो है कागजा और करना क्या है दिखा देते खर्चे दुनिया भर ऐसे हमने आपको ऐसे आश्रमों में दिया और खुद के साथ तो हो ही गया ना अभी देखने ये संसार का स्वभाव है और पहले ऐसे नहीं था वसु माने जो विषाह माने वैशी जाति के लोग राजा के पास जैसा ले जाके देते थे एक टैक्स बढ़ावे नहीं और उनके धंधा में कोई अड़चन डाले राज दोनों कारण से देते थे तालक तेना व्यापार बहुत ही कहने का मतलब उन आत्मा के लिए ही निरंतर व्यापार कर रही है ये सारी इंद्रिया इस कारण प्रयुक्ता सर्व सर्वे वायु कर्ण व्यापारा सो अन्य सिद्ध वाक्यर्थ इस मंत्र का यह वाक्य निचोड़ क्या है जिसके लिए और जिसे प्रेरित होकर के पहले आ चुका नाक अभ्युत में ये न परिश्रम जिसके कारण से वाणी बोल रही है किसी को कहा और प्रयुक्ता सर्वे वायु मने प्राण क्रियाए करण मने इंद्रिया वायु कर्ण व्यापार प्राण व्यापार और कर्ण व्यापार सो जिसके लिए किया जा रहा है वह क्या है वो एक कर्ण वायु शरीर आदि सबसे भिन्न अन्य है यह बात सिद्ध हो या